गीता तत्व चिंतन परमार्श के दो पद अब भले ही शंकराचार्य योग को ज्ञान का साधन माने पर यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि योगी और ज्ञानी के स्वभाव में भिन्नता होती है और यह भिन्नता ज्ञान लाभ के पश्चात भी बनी रहती है यदि ज्ञानी में ज्ञान लाभ के पश्चात कर्म संन्यास सहज हो जाता है तो योगी में अलेपता अतः गीता का तात्पर्य ऐसा मानना गलत नहीं है कि वह दोनों निष्ठाओं को परमार्थ का स्वतंत्र साधन मानती है महाभारत के शांति पर्व में जनक सुलभा संवाद में भी हम जनक के कथन में इसी दृष्टिकोण की पुष्टि पाते हैं राजा जनक कहते हैं आकिंचन्येय न मोक्षोस्ती किंचन्यस्त बंधनम किचन किंचन्येतरे चंतुर्ज्ञाने नुच्यते न तो अकिनता दरिद्रता में मोक्ष है और न किंचनता आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने में बंधन ही है धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है एक बार मैंने वशिष्ठ गुफा में रहते समय स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी से पूछा था क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म सन्यास आवश्यक नहीं है उन्होंने उत्तर दिया था नहीं निवृत्ति के रास्ते जाने के लिए कर्मसन्यास आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं है वह दोनों मार्गों से व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है स्वामी विवेकानंद इस गीतोक्त कर्म योग के पक्षधर थे जो ज्ञान पर आधारित है और भक्ति के संपुट से इस्वर प्रसन्नता का पथ प्रस्तुत करता है उन्होंने ज्ञान योग की भी चर्चा की है पर उनका बल इस कर्मयोग पर ही अधिक है इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में जब दो निष्ठाओं की बात कही तो स्वाभाविक ही अर्जुन को लगा कि जब ज्ञान योग भी एक रास्ता है तो मैं उसी से क्यों न चलू? कर्म योग के रास्ते घोर हिंसा रूप कर्मों का चक्कर है इस चक्कर में क्यों पढ़ूँ ज्ञानी का सहज सरल झंझटहीन पथ ही क्यों न पकड़ लूँ यदि श्री कृष्ण मुझे ज्ञान के पथ से कर्म संन्यास के मार्ग से चलने का आदेश दे तो कितना उत्तम हो अर्जुन के इस मंतव्य का उत्तर भगवान ने क्या दिया यह हम अगले श्लोकों की चर्चा में देखेंगे